ठोक सपना यह संसार नंबर 14 पहला प्रश्न पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है लोहा पारस हो जाए क्या यह संभव है साधु शरण लोहा न तो सोना होता और न पारस पारस तो केवल एक प्रतीक है प्रतीक की तरह बहुमूल्य है यथार्थ की तरह तो झूठ है पारस तथ्य नहीं है एक सत्य है तथ्य और सत्य के भेद को ठीक से समझ लेना तथ्य तो उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व है विज्ञान की पकड़ में जो आ सके तराजू पे तोला जा सके हाथ जिसे छू सके आंख जिसे देख सके जिसका रूप है आकृति है वजन है तथ्य तो भौतिक होता सत्य अभौतिक न तराजू तौल सकता है न हाथ छू सकते हैं न आंख देख सकती सत्य का ही मूल्य है सत्य की ही गरिमा है और जब हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो सदा स्मरण रखना वे तथ्य नहीं है सत्य हैं पारस एक सत्य है सत्संग के लिए किया गया एक अनुठा काव्यात्मक प्रतीक सदगुरु के साथ जुड़ जाए कोई समग्र रूपेण तो उस संस्पर्श में लोहा सोना हो जाता है लोहा सोना हो जाता है इसका अर्थ ही यह हुआ कि लोहा तो सोना था ही सिर्फ सोया था और उसे अपना बोध बोधना था जगाने वाले ने जगा दिया तुम मुर्दा को नहीं जगा सकते हो तुम सोए आदमी को जगा सकते हो मुर्दा और सोया हुआ आदमी दोनों एक से मालूम पड़ते एक से नहीं है बड़ा भेद है जमीन आसमान का भेद है मुर्दा जगाया नहीं जा सकता सोया हुआ आदमी जगाया जा सकता है सोया हुआ आदमी जागने में संपूर्ण रूप से कुशल है क्षमतावान है उसकी संभावना है जागना इसलिए सोया है सोता वही है जो जाग सकता है जागता वही है जो सो सकता है सोना और जागना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लोहा सोना हो जाता है इसका अर्थ इतना ही है कि लोहा सोना था ही पारस ने झकझोर दिया लोहे को याद आ गई कि मैं कौन नहीं कि लोहा था और सोना हो गया बस इतना ही कि स्मरण न था और स्मरण आ गया बेहोशी थी बेहोशी टूट गई अपने को ही भूला बैठा था सुरती आ गई सत्संग है सुरति को जगाने की प्रक्रिया और निश्चित ही कोई जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है सोया हुआ तो सोए हुए को कैसे जगाएगा सोया हुआ तो हो सकता है जागे हुए को भी सुलाने लगे तुमने कभी ख्याल किया होगा तुम्हारे पास अगर कोई आदमी बैठा बैठा ऊंने लगे जमाई लेने लगे तो तुम्हें भी ऊंघ आने लगेगी जमाई आने लगेगी उसकी नींद तुम्हें भी पकड़ने लगेगी उसकी नींद संक्रामक है और ये तो साधारण नींद आध्यात्मिक नींद तो और भी गहरी जाती और तुम नींद से भरे हुए लोगों से ही मिलते हो उनसे ही तुम्हारे संबंध हैं नाते हैं रिश्ते हैं चारों तरफ सोए हुए लोगों की दुनिया है। इस सोए हुए लोगों के सागर में जागना बड़ा असंभव मालूम होता है यहां तो सौभाग्यशाली है वह जो किसी जागे हुए के साथ हो ले जागे हुए के साथ हो लो तो जैसे नींद संक्रामक है वैसे ही जागरण भी संक्रामक है सत्संग का अर्थ है कोई जागा है तुम सोए हो तुमने जागे हुए का हाथ पकड़ लिया तुमने जागे हुए से इतनी प्रार्थना की कि मैं तो सो सो जाऊंगा मुझे भूल मत जाना मुझे जगाए जाना मैं तो बार बार बेहोश हो जाऊंगा छोड़ मत देना आशा मुझ पर चेष्टा जारी रखना लोहा सोना नहीं होता सोना ही है लोहा इसलिए सोना हो जाता है लोहा पारस भी नहीं होता लेकिन लोहा जैसे सोना है सोया हुआ जागने लगे तो सोना होने लगे जिस दिन परिपूर्ण जागरण घटता है कि फिर लौट के सोने की कोई संभावना ना रही उस दिन लोहा भी पारस हो गया पारस का अर्थ है अब वह दूसरों को भी जगाने में समर्थ हो गया जो सोया है वह एक आदमी जो अधजागा है वह और फिर जो पूर्ण जागा वह ये तीन स्थितियां हैं जागरण की बिल्कुल सोया है जो वो तो मानता ही नहीं कि मैं सोया ये नींद की पराकाष्ठा है कि जब, जब सोया हुआ आदमी मानने को राजी नहीं होता कि मैं सोया हूं इनकार करता है कि कौन कहता है मैं सोया हूं मैं तो जागा हुआ मुझसे जागा हुआ और कौन है? ये नींद को बचाने की सबसे बड़ी व्यवस्था है यह नींद की इजाद है अपनी सुरक्षा के लिए कि नींद तुम्हें धोखा देती कि मैं तो जागा हुआ हूं अब जागने का सवाल ही कहां है बात ही ना रही सत्संग करूं क्यों सत्य को उपलब्ध व्यक्तियों को खोजूं क्यों कहीं झुकू क्यों मैं तो वहां हूं जहां होना चाहिए इसी तरह प्रत्येक आदमी सोचता है दुनिया में अधिक लोग इसी भांति सोचते हैं और इसी भांति जीवन को गंवा देते हैं सोचते हैं जागे हैं और गहरे सो रहे हैं नींद में बड़बड़ा रहे हैं बड़बड़ाने को ही सोचते हैं ज्ञान सपने चल रहे हैं लेकिन सपनों को ही समझते हैं सत्य जिंदगी ऐसे बीत जाती है, ऐसा अपूर्व अवसर इस भांति मिट्टी हो जाता है कि बहुत पछताव के पीछे लेकिन यह सामान्य दशा है आदमी की गुरुजीएफ अपने कुछ शिष्यों को लेके, तीस शिष्यों को लेके रूस के दूर एकांत कोने में तिफ्लिस के पास ध्यान के प्रयोग करवा रहा था जो प्रयोग था कठिन था जन्मों जन्मों से सोए आदमी को जगाना आसान है भी नहीं उसने जो प्रयोग दिया था वो ये था एक ही बंगले में तीस लोग थे गुरजीफ के साथ और उसने तीसों को कहा हुआ था कि तुम इस तरह रहना इस बंगले में जैसे उनतीस है ही नहीं तुम ऐसे ही रहना जैसे तुम अकेले हो उनतीस को भूलने की कोशिश करना क्यों क्योंकि इन उनतीस को तुमने याद रखा तो तुम अपनी याद ना कर सकोगे उनतीस ही तो भीड़ है ये ही तो समाज है यही तो सोए हुए लोगों का जगत है इनको तुम बिल्कुल भूल जाओ इनके पास से मिलने इन करो तो नमस्कार भी मत करना मुस्कुराना भी मत इंगित इशारा भी मत करना दूसरे का कि वो है चलते वक्त दूसरे के शरीर को तुमसे ठोकर भी लग जाए तो रुक के क्षमा भी नहीं मांगना है ही नहीं दूसरा यहां कोई तुम अकेले हो और गुरुजीएफ ने कहा जिसने भी इस तरह का सबूत दिया कि वो दूसरे को भी स्वीकार करता है उसे मैं निकाल बाहर कर दूंगा और स्वभावता जब कोई है ही नहीं तो बात किससे करनी इसलिए पूर्ण मौन तीन दिन बीतते बीतते सत्ताईस आदमी विदा कर दिए गए बड़ा मुश्किल मामला था छोटा सा बंगला उसमें तीस आदमियों का रहना एक एक कमरे में सात सात आठ आठ आदमी बैठे हुए कैसे बचोगे ये सोचने से कि दूसरे नहीं तीन व्यक्ति बचे और महीना पूरे होते होते केवल एक व्यक्ति बचा वही व्यक्ति था पीडी डी की जिसने गुरुजीएफ की विचारधारा को सारे जगत में फैलाया तीन महीने पूरे हो जाने पर गुरजीएफ उसे लेके बाजार में गया तिफ्लिस के बाजार में गया घुमाया सारा बाजार लौट के तीन महीने के बाद पहली दफा पूछा कि बाजार में क्या देखा आस्पेंस की ने कहा कि हर आदमी को सोया हुआ देखा सोए हुए लोग चल रहे हैं, सोए हुए लोग दुकान कर रहे हैं सोए हुए लोग, लोग सामान खरीद रहे हैं, सोयों की बस्ती देखी ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि मैं खुद ही सोया था पागलों को देखा ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था क्योंकि मैं खुद ही पागल था विक्षिप्त स्वप्नलीन निद्रित भीड़भाड़ देखी व्यर्थ का शोरगुल देखा जिसमें कुछ अर्थ नहीं है जिसका कोई प्रयोजन नहीं लोग नाह यहां से वहां भाग रहे अपने को व्यस्त किए मगर यह मैंने पहली दफा देखा इन तीन महीनों में जो शांति उपलब्ध हुई उसने ये क्षमता दी ये आंख थी गुरजीएफ एक जागा हुआ आदमी आस्पेंस के एक सोया हुआ आदमी था लेकिन जागा जागने लगा नींद टूटने लगी सपने उखड़ने लगे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा जागरण और निद्रा के बीच की अवस्था को योग में तंद्रा कहते थोड़े थोड़े जागे थोड़े थोड़े सोए साधारण आदमी बिल्कुल सोया है सत्संगी तंद्रा में होता है थोड़ा जागा थोड़ा सोया सोना हो गया लोहा अर्थ है इस प्रतीक का फिर जब पूरा जाग जाएगा जब शिष्य शिष्य ही नहीं रह जाएगा वरुण सदगुरु होने की स्थिति पा लेगा सदगुरु होने की स्थिति का अर्थ है अब न केवल खुद जाग गया है बल्कि समर्थ हो गया कि औरों को भी जगा दे तब पारस हो गया साधु शरण लोहा तो लोहा ही रहता है कैसे सोना होगा कैसे पारस होगा मगर ये लोहे की बात नहीं है ये किसी और ही तल की बात हो रही है लोहा तो प्रतीक है ये सोए हुए आदमी का नाम लोहा अध जगे आदमी का नाम सोना पूर्ण रूप से जागे हुए बुद्ध पुरुष का नाम पारस अगर प्रतीक समझ में आ जाए तो तुमने सत्य समझा और अगर प्रतीक को तुमने मुट्ठी में बांध लिया और उसी को समझे कि ये ही यथार्थ है तो तुम मूढ़ता में पड़ जाओगे बहुत से मूढ़ लोग इसी कोशिश में लगे रहे हैं कई पारस की तलाश करते सदियों से सारी दुनिया में न मालूम कितने लोगों ने जीवन बर्बाद किया पारस पत्थर की तलाश कर रहे हैं उनका ख्याल है कि कहीं किसी झील में किसी पहाड़ पर किसी खदान में पारस पत्थर मिल जाएगा फिर क्या कहने छूएंगे लोहा और सोना हो जाएगा ऐसा पारस पत्थर कहीं भी नहीं ऐसा पूर्व में ही रहा ऐसा नहीं पश्चिम में भी इसी के समानांतर पश्चिम में कीमिया गिर हुए अल्केमिस्ट हुए उन्होंने पूरी जिंदगी इसी बात में गमाई कि किस तरह हम ये सूत्र खोज लें तरकीब खोज लें फार्मूला खोज लें जिससे कि लोहे को सोना बनाया जा सके वो जिंदगी भर बड़े बड़े प्रयोग करते रहे एक प्रतीक काव्य प्रतीक जब मूढ़तापूर्ण ढंग से तथ्य की तरह पकड़ लिया जाता है तो इसी तरह की अड़चने होती इसी तरह के उपद्रव होते और इस एक प्रतीक के संबंध में ऐसा नहीं हुआ धर्मों के सारे प्रतीक ऐसे ही गलत हो गए बुद्ध को ज्ञान हुआ बौद्ध शास्त्र कहते हैं आकाश से फूलों की वर्षा शुरू हो गई झर झर आकाश से फूल झरने लगे अलौकिक फूल अलौकिक उनकी गंध वे पृथ्वी के नहीं थे आकाश के फूल थे बुद्ध कहते हैं ऐसा सच में हुआ यह ऐतिहासिक तथ्य वे कहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं कि इससे इतिहास का कोई संबंध नहीं आकाश को क्या पड़ी है फूल बरसाने की ऐसे कहीं फूल गिरते फिर किसी और बुद्ध पुरुष के जीवन में ऐसा उल्लेख नहीं महावीर भी बुद्धत्व तो को उपलब्ध हुए नेमी और पार्श कृष्ण और पतंजलि जर्थुस्त और जीसस लेकिन फूल किसी पे बरसे नहीं यह काव्य प्रतीक है यह इस बात की खबर है कि अस्तित्व आनंद मग्न हुआ यह इस बात की खबर है कि अस्तित्व खिल गया बुद्ध के साथ प्रमुदित हो गया जैसे सुबह सूरज निकले और फूल खिल जाएं। जैसे वसंत आए और फूल झरझर झरने लगे ऐसा बुद्ध के भीतर बुद्धत्व क्या आया सारे अस्तित्व में आनंद की लहर दौड़ गई इस बात को कैसे कहें कि अस्तित्व उत्सव में हो गया बुद्ध ने कहा है जिस दिन मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ उस दिन मेरे साथ सारा अस्तित्व बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया बुद्ध ये कह रहे हैं उस दिन से मैंने फिर किसी को किसी और रूप में नहीं देखा सोए हुए बुद्ध भटके हुए बुद्ध मगर बुद्ध तो बुद्ध हैं चाहे सोए हों चाहे भटके हों चाहे आंखों पे पट्टियां बांधे हों चाहे कीचड़ में अपने को डुबा लिया हो मगर बुद्ध तो बुद्ध हैं हीरा तो हीरा है कीचड़ में डाल दो तो भी हीरा है कीचड़ हीरे को नष्ट नहीं कर पाएगी तो बुद्ध ये कह रहे हैं जब से मैं जागा और मैंने अपने भीतर देखा कौन है तब से मुझे सबके भीतर वही ज्योति वही प्रकाश वही अमृत दिखाई पड़ने लगा है और जब एक व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि सारे अस्तित्व में आनंद की उल्लास की एक तरंग व्याप जाए क्योंकि हम अस्तित्व से भिन्न नहीं है अगर तुम्हारा हाथ बीमार था और स्वस्थ हो गया तो क्या तुम्हारी पूरी देह को उसका स्वास्थ्य अनुभव नहीं होता तुम्हारी आंख में एक ककर पड़ी थी और आंख दुखती थी तो क्या पूरी देह को उसका दुख व्याप्ता नहीं था और जब आंख से कंकड़ निकल जाएगा और आंख प्रसन्न होगी स्वस्थ होगी तो क्या पूरी देह में उसके स्वास्थ्य की छाप ना कि प्रतिध्वनि नहीं होगी हम इस अस्तित्व से भिन्न नहीं है एक हैं इसी बात की खबर देने के लिए यह प्रतीक है यह काव्य प्रतीक है कि झर झर झर फूल गिरने लगे आकाश से आकाश ने उत्सव मनाया दिवाली मनाई दिए जल गए आकाश में बेमौसम के फूल खिल गए वृक्षों पर सूखे वृक्षों में पत्ते आ गए इनको तथ्य की तरह पकड़ोगे तो चूक जाओगे और दुनिया में दो ही तरह के मूड़ हैं एक हैं जो कहते हैं ये तथ्य की तरह सत्य हैं और फिर दूसरे हैं जो सिद्ध करने में लग जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता ये असंभव है और दोनों सिर्फ़ सिरफोड़ी करते और दोनों गलत हैं काव्यों को समझने का यह कोई ढंग नहीं जीसस के संबंध में उल्लेख है कि मरने के बाद वे पुनरुजीवित हो गए यह प्रतीक है यह काव्य प्रतीक है लेकिन ईसाई इसको जोर से पकड़े हुए उनका सारा धर्म इस पर टिका हुआ है अगर यह सिद्ध हो जाए कि जीसस का पुनरुज्जीवन नहीं हुआ तो ईसाईत के प्राण निकल जाएंगे रोम चर्च तत्क्षण गिर जाएगा बुनियाद का पत्थर खिसक जाएगा पोप पादरी विदा होने लगेंगे उनका सारा का सारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर है इस झूठी बात पर कि जीसस पुनर्जीवित हुए इस जगत में मरने के बाद कोई पुनर्जीवित नहीं होता इस जगत में कोई अपवाद नहीं होते इस जगत में नियम सबके लिए समान है यहां न कोई विशिष्ट है न कोई हीन है यह अस्तित्व सबके प्रति संभावी है होना भी यही चाहिए अगर अस्तित्व भी संभावी ना हो अगर ये भी पक्षपात करता हो कि जीसस मरे तो पुनर्जीवित कर दे और कोई दूसरा मरे ऐरा गहरा नत्थु खेरा तो उसकी फिक्री ना करे तो तो ये अस्तित्व भी फिर बड़े अन्याय से भरा हुआ हो गया जीसस के साथ दो चोरों को भी सूली हुई थी वो तो मरे ही रहे और जीसस पुनरुज्जीवित हो गए नहीं ये पुनरुज्जीवन की बात तथ्य नहीं है सत्य जरूर है प्रतीक है इस प्रतीक में ये बड़ी गहन बात छिपी है कि जीसस जैसे व्यक्ति मरते ही नहीं तुम लाख मारो नहीं मरते मारे मारे भी नहीं मरते क्योंकि जीसस ने जान लिया जीवन की शाश्वतता को उसकी अमरता को उन्होंने जान लिया कि ना तो जन्म में मेरा जन्म है और मृत्यु में मेरी मृत्यु है उन्होंने जान लिया कि मैं जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी हूं जिनको समाधि उपलब्ध हुई है उनकी फिर मृत्यु कैसी इस अनूठे सत्य को कहने के लिए यह पुनरुज्जीवन की कथा है लेकिन तुम जिद करके अगर तथ्यों की तरह पकड़ लो तो मुश्किल हो जाती मैंने सुना है एक गणितज्ञ ने विवाह किया पत्नी उसकी कवित्री थी पत्नी ने सुहागरात के दिन और क्या करती काव्य उसके हृदय में था रस विभोर थी एक गीत लिखा गीत अपने पति को सुनाया मगर वो ये भूल गई कि पति गणितज्ञ है और गणित की भाषा अलग है काव्य की भाषा अलग उनके लोक अलग उनके आयाम अलग उनके आकाश अलग पति ने तो गीत ऐसे सुना कि जैसे पत्नी पागल हो क्योंकि पत्नी ने गीत में कहा था कि मेरे प्रिय आकाश में चांद को देखकर मुझे तुम ही दिखाई पड़ते हो चांद में तुम्हें देखती हूं तुम्हारे चेहरे में मुझे आकाश का चांद दिखाई पड़ता है पति ने कहा ठहरो कहां चांद और कहां आदमी का चेहरा चांद कितना बजनी कितना बड़ा और कहां आदमी का चेहरा मैं तो दबके ही मर जाऊंगा अगर मेरे सिर पर कोई चांद रख दे और चांद और मेरे चेहरे में क्या तालमेल चांद में गड्ढे हैं बड़े बड़े गड्ढे ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ तुझे मेरा चेहरा ऐसा उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ता है पत्नी तो चौंकी होगी संवाद असंभव हो गया होगा वे दोनों अलग भाषाएं बोल रहे हैं वे दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते और यही भ्रांति बढ़ती चली गई क्योंकि तुम्हें शिक्षा दी जाती गणित की विज्ञान की भौतिक शास्त्र की रसायन शास्त्र की तुम्हारा सारा का सारा मस्तिष्क तैयार किया जाता तथ्यों के लिए इसलिए दुनिया में काव्य रोज रोज मरता गया है कविता रोज रोज तिरोहित होती गई अब दुनिया में कालिदास, बहुभू मिल्टन शैली रविंद्रनाथ के होने की संभावना रोज रोज कम होती जाती रोज रोज कम होती जाती अब तो कभी भी जो कविता लिखते हैं वो कचरे जैसी होती अब तो कभी भी कविता लिखते हैं तो तथ्यों की ही बात होती सत्यों की नहीं अब तो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि सत्यों की बात करें क्योंकि लोग कहेंगे पागल हो विंसेंट वानगाग पश्चिम का एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ उसके चित्र उसकी जिंदगी में समझे नहीं जा सके क्योंकि उसके चित्र तथ्यगत नहीं थे उसके चित्रों में सत्य तो बहुत थे लेकिन तथ्य बिल्कुल नहीं थे तथ्यों के विपरीत थे जैसे उसने एक चित्र बनाया जिसमें वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि तारों के ऊपर निकल गए अब वृक्ष कहीं इतने ऊंचे होते कि तारों के ऊपर निकल जाएं, तारे नीचे रह गए और वृक्ष ऊपर चले गए किसी ने पूछा वनगाग को कि ये तो बिल्कुल कपोल कल्पना है इतने बड़े वृक्ष कहां होते जो चांद तारों के ऊपर निकल जाए वानगाग ने कहा मैं तो जब भी वृक्षों को देखता हूं तो मुझे एक ही बात दिखाई पड़ती है कि वृक्ष पृथ्वी की आत्मा की आकांक्षाएं चांद तारों को पार करने की आज नहीं पार हुए हैं तो कल हो जाएंगे मैं भविष्य देख रहा हूं पृथ्वी की आकांक्षा तारों को छू लेने की जब भी मैं वृक्ष को देखता हूं तो बस मुझे ऐसा ही दिखाई पड़ता है पृथ्वी के फैले हुए हाथ बुझाएं आकाश में उठी हुई तारों को छूने की अभिप्सा तारों के भी पार निकल जाने का प्रण आज नहीं तो कल हो जाएगा लेकिन मैं तो वैसा ही चित्रित करूंगा जैसा देखता हूं लेकिन ये देखना किसी दृष्टा का होगा ऋषि का होगा कवि का होगा ये देखना वैज्ञानिक का तो नहीं हो सकता वैज्ञानिक तो कंधे बिचका के अपने रास्ते पर हो जाएगा कहेगा दिमाग खराब है होश की बातें करो इस बात को अगर तुम स्मरण रख सको साधु शरण तो फिर मैं तुमसे कहता हूं कि लोहा सोना हो जाता है और लोहा एक दिन पारस भी हो जाता है मगर प्रतीक की तरह समझना नहीं तो तुम तलाश करने लगो पारस पत्थर की कहानियां हैं कि लोगों ने पारस पत्थर की तलाश की करीब करीब इस देश के हर कोने में कहानियां हैं कि किसी झील में पारस पत्थर था मैं तो एक ऐसी झील पे गया जहां मुझे ये कहानी बताई गई कि यहां पारस पत्थर है और एक राजा ने बड़ी मेहनत की पारस पत्थर को खोजने की झील में उसने हाथियों के पैरों में जंजीरें लोहे की बंधवा के और चलवाया क्योंकि झील गहरी हाथी ही चल सकते थे हाथी चले एक हाथी की जंजीर सोने की होके वापस लौट आई तो इतना तो पक्का हो गया कि पारस है मगर उसको खोजें कैसे बहुत हाथी चलाए एक हाथी की जंजीर छू गई होगी संयोग बसात उस झील तक न मालूम कितने लोग पारस पत्थर की खोज में सदियों में आते रहे इस तरह की मूर्ता में मत पड़ जाना ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं है ऐसी कोई झील नहीं है ऐसा कोई लोहा नहीं तुम हो लोहा जिसकी बात हो रही है जागो तो सोना हो जाओ और जगाने की क्षमता आ जाए तो तुम भी पारस हो कांटे क्या है? सुई हैं? सुई स्मृति हैं मधुभार धरे फूलों की आहें क्या हैं? विस्मृति हैं उन प्यार भरी भूलों की पीड़ा क्या है तड़पन है दुखियों के अंतस्तर की व्रीड़ा क्या है क्रीड़ा है यौवन में अजर अमर की वैभव क्या है सपना है इस छोटे से जीवन का अपना क्या है खो देना जीवन में अपनेपन काव्य की भाषा समझना शुरू करो क्योंकि धर्म की भाषा काव्य की भाषा के बहुत करीब है अपना क्या है खो देना जीवन में अपनेपन का यह तो उलट बांसी हो गई अपना क्या है खो देना जीवन में अपनेपन का जो स्वयं को खो देता है वह स्वयं को पा लेता है गणित ऐसी भाषा से राजी नहीं होगा लेकिन काव्य जरूर राजी होगा काव्य की दुनिया में तो कांटे भी फूल हो सकते हैं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 काव्य के बहुत करीब है गणित धर्म से बहुत दूर है और तुम सब गणित की भाषा में रचे पचे हो बाजार में वही भाषा चलती काव्य की भाषा तो कहीं भी नहीं चलती बाजार की तो छोड़ ही दो प्रेमियों के बीच भी काव्य की भाषा नहीं चलती मां और बेटे के बीच नहीं चलती भाई भाई के बीच नहीं चलती मित्र मित्र के बीच नहीं चलती वहां भी गणित वहां भी हिसाब वहां भी दो दो कौड़ी का चलता है हमने तो सारी जिंदगी बाजार बना दी हमने तो हर चीज दुकान बना दी और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि काव्य को समझने में हम असमर्थ हो गए हमारी पहचान खो गई और जो काव्य को समझने में असमर्थ है वह परमात्मा को न समझ पाएगा क्योंकि परमात्मा परम काव्य है यह अस्तित्व है तथ्य और परमात्मा है इस अस्तित्व में छिपा हुआ परम काव्य या बदलियों से गिरती हुई बूंदों की टप टप इसमें तुम्हें अगर सिर्फ पानी ही पानी मालूम पड़े H2O, तो तुम्हें परमात्मा कहां मिलेगा पानी का कितना ही विश्लेषण करो H2O तो मिलेगा परमात्मा नहीं मिलेगा लेकिन एक और ढंग है छप्पर पर गिरती इन बूंदों को सुनने का एक और दृष्टि है एक और भाव दशा है तल्लीन होने की तनमय होने की तब इस बूंदाबांदी में एक संगीत पकड़ में आएगा तब इस बूंदाबांदी में तुम अनुभव करोगे कुछ एच के पार कुछ विज्ञान के पार तब तुम्हें इसमें पृथ्वी की प्यास भी दिखाई पड़ेगी और आकाश की उत्कंठा भी पृथ्वी की प्यास को बुझा देने की और तुम अगर आगे चलते रहे बढ़ते रहे इस भाषा को और और गहराते रहे तो एक दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा ये पृथ्वी और आकाश अलग अलग नहीं इंद्रधनुओं के सेतु से जुड़े ये सारा अस्तित्व इस भांति जुड़ा है कि एक ही है एक ही स्पंदित हो रहा है अनेक रूपों में अनंत रूपों में जानने वाले उसे बहुत बहुत शब्दों में कहते हैं मगर अनुभव उसका एक है विज्ञान से हटो काव्य पर फिर काव्य से छलांग लो धर्म में ये तीन सीढ़ियां हैं, मंदिर की तीन सीढ़ियां और तब तुम तो मंदिर के अंतरग्रह में प्रवेश पा सकोगे तो मैं तुमसे कहता हूं कि सोना हो सकता है लोहा लोहा पारस भी हो सकता है मगर तुम हो वह लोहा सत्संग करो तो सोना हो जाओ सत्संग पूर्ण हो जाए तो पारस भी हो सकते हो पारस होना तुम्हारी संभावना है लेकिन नई भाषा सीखनी होगी नई शैली सीखनी होगी नए जीवन का ढंग आचरण सीखना होगा मैं उस जीवन शैली को ही सन्यास कहता हूं वह यात्रा लोहे से पारस तक की वही सन्यास है दीवानापन चाहिए इस यात्रा के लिए बुद्धि तो दो कौड़ी की है हृदय चाहिए इस यात्रा के लिए बुद्धि यानी तथ्य की सीमा हृदय यानी सत्य में प्रवेश मैं प्री का पथ अपनाता हूं जो जी में आता गाता हूं इतना कह सकता हूं मुझको तो अपना ही होश नहीं है मेरा इसमें दोष नहीं है सुख दुख में चिर चंचल मन है मानो हूं अपूर्ण जीवन है इसलिए तो इस जीवन से आज मुझे संतोष नहीं मेरा इसमें दोष नहीं है आशा अभिलाषा का धन है सब कहते मुझमें यौवन है तुम ही बता दो यौवन मद में कौन हुआ मदहोश नहीं मेरा इसमें दोष नहीं इसका कहीं नहीं इति अत है जीवन अमर साधना पथ है दुनिया जो कहना हो कहले मुझे किसी पर रोष नहीं है मेरा इसमें दोष नहीं है मैं प्री का पथ अपनाता हूं जो जी में आता गाता हूं इतना कह सकता हूं मुझको तो अपना ही होश नहीं मेरा इसमें दोष नहीं प्रेम का मार्ग पकड़ो तर्क का नहीं प्रीति का प्रीति से गांठ बांधो प्रेम के फेरे जब तक नहीं लोगे तब तक परमात्मा से कोई संबंध ना हो सकेगा और दुनिया पागल कहेगी ये पक्का मान लेना पहले से ही मान लेना जानकर चलना कवियों को दुनिया ने सदा पागल कहा है और ऋषियों को तो बिल्कुल पागल कहा ऋषियों को कहा परमहंस ये अच्छा शब्द है बस इसका अर्थ पागल होता है रामकृष्ण रास्ते पर कोई जयराम जी कर लेता वहीं खड़े होकर नाचने लगते थे लोग कहते परमहंस वैसे मतलब उनका ये था कि पागल है पागल कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता है रास्ते पे नाचना ये कोई बात हुई सिर्दी के साईं बाबा अपने अंतिम क्षणों में गालियां बकते थे पत्थर मारते थे लोग प्रश्न पूछते वो डंडा लेके दौड़ते थे लोग कहते परमहंस लोग अच्छे अच्छे शब्द उपयोग कर लेते हैं लेकिन मतलब उनका यह है कि पागल है अब इनको होश नहीं अब यह अपने में नहीं जो अपने में आ गया है वो अपने में नहीं मालूम होता लेकिन जो समझ सकते थे उन्हें कुछ और दिखाई पड़ा सर्दी के साई बाबा की गालियों में उन्हें दिखाई पड़ा कि वे हमें जगाने की आखिरी चेष्टा कर रहे हैं जाने के पहले आखिरी उपाय अथक चेष्टा ऐसे नहीं जगे तो पत्थर मार के जगा रहे ऐसे नहीं जगे तो डंडा मार के जगा रहे बड़ी करुणा होगी नहीं तो कौन इतनी झंझट मोल लेता है एक आध दफा दे दी पुकार बात खत्म हो गई सुनी तो सुनी नहीं सुनी तो तुम जानो सुन ली तो ठीक नहीं सुनी तो बाहर में जाओ लेकिन करुणा रही होगी इस मनुष्य में कि छोड़ ही नहीं रहा पीछा कहता कि जगा के ही छोड़ूंगा गाली देनी पड़ेगी तो गाली दूंगा कुछ लोग हैं जो सिर्फ गाली ही सुन के जागेंगे और किसी तरह जाग ही नहीं सकते और तो हर चीज को वो लौरी समझते उनकी नींद और गहरा जाती वे और मस्ती के सपने देखने लगते इनको सैद गालियों की ही जरूरत है गालियां ही इन्हें चौंकाएं तिल मिलाए शायद कोई पत्थर मारे तो ही इन्हें थोड़ा होश आए कोई डंडा लेके इनके पीछे दौड़े तो उस घबराहट में शायद इनकी नींद टूट जाए जो जानते थे वो तो कहेंगे कि एक अथक चेष्टा हो रही बुद्ध पुरुष की इस दृष्टि से बुद्ध से भी ज्यादा करुणा सिरडी के साई बाबा ने दिखाई मगर जो नहीं जानेंगे भीतर तो समझेंगे पागल है बाहर से कहेंगे परमहंस है क्योंकि डरते भी हैं कि पागल कहना ठीक नहीं शिष्टाचार नहीं लोग तो तुम्हें पागल समझेंगे लेकिन परमात्मा से तुम्हारे संबंध जुड़ने लगेंगे और वही बात मूल्यवान है वही बात निर्णायक लोग क्या समझते हैं इसका कोई मूल्य नहीं